केन उपनिषद तृतीय खंड अथवा वायुम अब्रुवन् वायवे तेहे किमें त यक्षमिति तथेति इसके उपरांत उन लोगों ने वायु से कहा हे वायु तुम सामने स्थित खड़े यक्ष के बारे में पता लगाकर आओ कि ये कौन है वायु बोले ठीक है तदभ्य द्रवत तम्यद्रवत कोशीति वायुर्वा अहम अस्मित्य ब्रवीण मातरे स्वा अहम अस्मित भावार्थ वायु तेजी से उस यक्ष के पास गए यक्ष ने उनसे पूछा तुम कौन हो वायु ने कहा मैं ही प्रसिद्ध वायु हूँ और मैं ही मातरिस्वा अर्थात पूरे अंतरिक्ष में घूमने वाला हूँ तस्म तये कियी द यदिदृथिव्या यक्ष ने पूछा तुम जैसे प्रसिद्ध नाम गुण वाले में क्या क्षमता है वायु ने उत्तर दिया इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब मैं उड़ा सकता हूँ तस्म तृणमृदेत तदु प्रे सर्वज त्र सका दातु सवृ निवृत्ते नहीं तदम्ञातुमित भावास यक्ष ने उन वायु के समक्ष एक तिनका रखकर कहा इसे उड़ाओ वायु पूरे उत्साह के साथ उस तिनके के पास गए परंतु वे उसे उड़ा नहीं सके वे यक्ष के पास से लौट आए और देवताओं से बोले मैं समझ नहीं सका कि यह यक्ष कौन है भाष्य अस अनंतरम वायुम अब्रुवन हे वायु गमनात् गंधनात् वा वायुः मातरी अंतरिक्षे अंतरक्षे प्रसवती है मातरी स्वाईदी आददीय गृहयाँ इत्यादि पृथिव्यादन एव इसके बाद वे लोग वायु से बोले हे वायु जरा पता लगाकर आओ आदि का अर्थ पहले के समान होगा प्रवाहित होने चलने अथवा गंध को वहन करने के कारण वह वायु कहलाता है मातरी अर्थात अंतरिक्ष में जो घूमता है उसे मात्रिश्व कहते हैं वायु ने कहा इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ अर्थात उड़ाने में समर्थ हूँ आदि पहले के ही समान हैं अथेन्द्रम अब्रुवन् मघवन्ने तदिने किमेत मिति तथेते त्रम तद्य द्रुव तस्मा दधे भावार्थ इसके उपरांत उन लोगों ने इंद्र से कहा हे मगवा, तुम सामने स्थित खड़े यक्ष के बारे में पता लगाकर आओ कि ये कौन है इंद्र बोले ठीक है वे यक्ष की ओर तेजी से गए परंतु यक्ष उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए भाष्य अथ अच्छा इंद्रम अब्रुवन मघवन इत्यादि एतने पूर्ववत्ंद्र परमेशरो मघवा बलव तथा इति तद अभ्यद्रवत् तस्माइंद्रादत्मसमीप गता ब्रह्म तिरोदे तिरोत इंद्रस््रभिमानो अतितराम निराकर्तव्य इति अतः संवादमात्र अपि न आदाद ब्रह्म इंद्राय इसके बाद उन लोगों ने इंद्र से कहा हे इंद्र यह पता लगाकर आओ आदि पहले के समान ही है परम परम समर्थ होने के कारण वे इंद्र हैं और बलवान होने के कारण उन्हें मघवा कहते हैं ऐसा ही होगा कहकर वे उन यक्ष के पास गए अपने पास आए उन इंद्र के सामने से ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए इंद्र के इंद्रत्व का अभिमान पूरी तौर से दूर करने हेतु ब्रह्म ने उन्हें अपने साथ बात करने का अवसर तक नहीं दिया तस्काशे श्रीमाजगाशोभ हेमतीवाच किमेद भावार्थ वे इंद्र उसी स्थान पर स्वर्ण स्वर्णाल से भूषित एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई उमा के पास गए और उनसे पूछा ये यक्ष कौन थे भाष्य तदयक्ष यस्म आकाशे अवकाश प्रदेश आत्मा दर्शय्वा तिरोूत इंद्रस्य ब्रह्मण तिरोधान काले आकाशे आसी स इंद्र तस्मिन् एव आकाशे तस्थौ किम तद इति ध्यान न निवृते अग्नि आदिवत वे यक्ष जिस आकाश अर्थात स्थान पर स्वयं को दिखाकर अंतर ध्यान हो गए थे और ब्रह्म के अंतर ध्यान होते समय इंद्र जहाँ पर खड़े थे वे उसी स्थान पर यह विचार करते हुए खड़े रहे कि यह यक्ष कौन था अग्नि आदि के समान लौटे नहीं तस्य इंद्रय यक्षे भक्ति बुद्धा विद्या उणी प्रादुर्भूत स्त्री स इंद्रा उशोमेशा शोभम शोभनतमा विद्या तदा इति बहुशोभ विशेषण उपपत्र हेमवती हेमकृत आभरणवतीम बहुशोभ एत्यर्थः अथवा उम्व हिमवतो दुहिता हैमवती निम्बे सर्वण ईश्वरेण सह वर्तते ज्ञात उपजगाम उपजगा इंद्रतां ह उमाम् किल ब्रोहि किम् उवाच इति उन किमेतरोनईंद्र की यक्ष के प्रति श्रद्धा को जानकर उमारूपणी ब्रह्म विद्या वहां एक नारी के रूप में प्रकट हुई वे उन्द्र इंद्र उन उमा के पास गए जो अत्यंत सुंदर थी समस्त सुंदर वस्तुओं में विद्या ही सर्वाधिक सुंदर है अतः उसके साथ अत्यंत सुंदर का यह विशेषण उपयुक्त ही है जो हेमवती थी अर्थात स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए के, के समान परम सुंदर थी अथवा उमा हिमालय की पुत्री है अथा हेमवती उनका नाम ही है वे सर्वज्ञ ईश्वर के साथ रहती है अतः जानने में समर्थ होंगी ऐसा सोचकर इंद्र ने उन्हीं से कहा अर्थात पूछा बताइए दर्शन देने के बाद अंतर अंतर्ध्यान हो जाने वाले ये यक्ष कौन थे